देव भारत। वेस्ट ंगाल पश्चिम मेदिनी खड़कपुर। खड़कपुर जंक्शन केम अप इन 1898-1899। खड़कपुर जंक्शन नाइन खड़गपुर जंक्शन रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। जिसकी लंबाई है एक मीटर के करीब देशभगत रेडियो गौरव महसूस करता है कि ये किताब भी भारत के नाम है